विक्रांत तुरंत समझ गया कि अभी जो आदमी नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था वो इस डेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर है और विक्रांत को अपने ट्रैकिंग टूल की मदद से पता चल रहा था कि वो दोनों बहनें भी यहाँ पर आई हुई थी तो फिर क्या हुआ रहा होगा उन दोनों बहनों का मर्डर क्यों किया गया अभी भी विक्रांत को इस संदिग्ध आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन यहाँ डॉक्टर का बेहोश पड़े होना वो भी कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए और फिर उन दोनों बहनों का यहाँ पर आना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शख्स असलियत में डॉक्टर को मारने के लिए आया था लेकिन फिर यहाँ पर अचानक से दोनों बहनें पहुँच गई थी फिर उसने डॉक्टर को छोड़कर इन दोनों बहनों को अपना शिकार बना लिया लेकिन नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अगर उसे ऐसा करना रहा होगा तो फिर वो उन दोनों बहनों को मारने के लिए छत पर क्यों ले जाता और फिर वहाँ से नीचे लखा क्यों देता ऐसे तो सभी ने उसको देख लिया होगा तो फिर हो सकता है कि ऐसा हुआ रहा होगा कि वो शख्स इन दोनों बहनों को ही मारने के लिए आया रहा होगा फिर इन दोनों बहनों का पीछा करते वो वो हुए बहनों कर को भी ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर उसे उन दोनों बहनों को ही मारना था तो फिर वो हॉस्पिटल के भीतर आकर डेंटिस्ट से क्यों पंगा लेगा इससे तो उसकी और मुश्किल बढ़ सकती थी छोड़ यार एक बार ये साला पकड़ में आ जाए तो फिर खुद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है तो फिर वो दूर निकल जाएगा, और फिर उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर विक्रांत फिर से उस स्मैल को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ने लगा ये स्मेल कमरे से निकलकर फिर से स्टेर के रास्ते नीचे की तरफ जा रहा था ऐसा लग रहा था की यह शख्स उन दोनों बहनों का खून करने के बाद सीढ़ी के सहारे नीचे उतरा था विक्रांत भी उसी रास्ते से नीचे उतरने लगा ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा था क्योंकि तो विक्रांत को उसके बॉडी की बहुत ज्यादा स्मेल महसूस हो रही थी ऐसा लग रहा था कि वो शख्स मर्डर करने के बाद भी जरा सी भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा था बड़े आराम से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जा रहा था उसने नीचे जाने के लिए लिफ्ट का भी सहारा नहीं लिया जबकि यहाँ पर दो दो लिफ्ट लगी हुई थी विक्रांत सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जा रहा था तभी अचानक से उसे सीढ़ियों के बीच के स्टेज पर ही एक डस्टबिन रखा हुआ दिखाई पड़ा उस डस्टबिन को विक्रांत ने करीब जाकर चेक किया तो उसमें एक वाइट कोट फेंका हुआ दिखाई पड़ा वहां से विक्रांत को यकीन हुआ कि ये आदमी यहाँ के डॉक्टर का कोट पहनकर उतरा था और फिर उसने इस डस्टबिन में कोट उतार फेंक दिया और फिर यहाँ से वो अपने कपड़े में नीचे गया विक्रांत एक फ्लोर से उतरकर नीचे सिक्स फ्लोर पर आया वहां पर उसे एक नर्स दिखाई पड़ी विक्रांत ने चलते चलते ही नर्स को इन्फॉर्म किया कि सेवन्थ फ्लोर के पेशेंट रूम में डॉक्टर बेहोश पड़ा हुआ है लेकिन विक्रांत उस नर्स का रिएक्शन देखने से पहले ही आगे बढ़ गया वो कातले को पकड़ने में जरा सी भी देरी नहीं करना चाहता था जैसे जैसे विक्रांत सीढ़ी से उतरते हुए नीचे जा रहा था उसकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी इस शख्स की एक्टिविटी का अंदाजा लगाकर पता लग रहा था कि यह कोई नॉर्मल किलर नहीं था बल्कि बहुत ही प्रोफेशनल किलर था जितनी शांति और धैर्यता से ये नीचे उतरा था उसे देखकर तो यही लग रहा था वरना किसी का मर्डर करने के बाद कतिल हड़बड़ी में भागता है लेकिन ये ऐसा नहीं था यह जरूर कोई प्रोफेशनल कतिल था विक्रांत पूरी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुका था यहां से विक्रांत को पता लगा कि वो आदमी रिसेप्शन एरिया के थ्रू ही हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था और यहीं से वो शायद बाहर भी गया हुआ था वो हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस से बाहर निकला था बाहर निकलने के बाद ये आदमी उन दोनों लड़कियों के डेड बॉडी के पास भी पहुंचा था अब तो विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे यकीन नहीं हो देखा था वो आज तक न जाने कितने मुजरमों को अरेस्ट कर चुका है लेकिन आज तक उसने ऐसे किसी भी किलर को नहीं देखा था जो कि इतनी निडरता से कतल करने के बाद भी ये चेक करने के लिए जाता है कि विक्टिम जिंदा है या मर चुका अब तो विक्रांत इस प्रोफेशनल किलर से मिलने के लिए और ज्यादा उत्सुक हुआ जा रहा था आज तक विक्रांत कभी किसी प्रोफेशनल किलर से नहीं मिला था ऐसे में आज वो इस प्रोफेशनल किलर से मिलकर अपनी जिज्ञासा भी खत्म करना चाहता था विक्रांत देखना चाहता था कि आखिर कि प्रोफेशनल किलर कैसे किसी क्राइम को अंजाम देते हैं विक्रांत काफी सोच में पड़ा हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ लाश के पास अभी भी काफी भीड़ लगी हुई थी इस भीड़ में वो भी स्मेल विक्रांत को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही थी इतनी भीड़ में भी उसका स्मेल डिटेक्टर बहुत सही काम कर रहा था और यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए थे लेकिन फिर भी विक्रांत अपने टूल से सिर्फ उसी खास स्मेल को डिटेक्ट कर रहा था विक्रांत ने नोटिस किया कि कुछ देर तक यहाँ खड़े रहने के बाद ये आदमी यहाँ से बाहर रोड की तरफ गया था विक्रांत फिर से इस स्मेल के पीछे पीछे बढ़ने लगा थोड़े दूर चलने के बाद विक्रांत ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसे इस हॉस्पिटल से, से ड़ लगी हुई थी वहां पर एक ग्रुप में चार पांच औरतें खड़ी आपस में ये बातें कर रही थी वहीं उनके बगल में तीन जेंट्स भी खड़े थे लेकिन तीनों शांत खड़े थे उसमें से एक सोलह या सत्रह साल का कोई लड़का भी था जिसने अपने कानून में ईयरफोन लगा रखा था उस लड़के ने हाफ टी शर्ट के साथ जीन्स पहन रखा था दूसरे आदमी ने ऑफिस बैग ले रखा था और उसके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वो किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला शख्स था वो भी अट्ठाईस या तीस साल का जवान लग रहा था लेकिन जो तीसरा आदमी था वो काफी अधेड़ उम्र का लग रहा था विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि ये लड़का तो कातिल नहीं हो सकता ना ही वो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला शख्स कातिल लग रहा था सबसे ज्यादा शक तो उस अधेड़ उदिग्ध जाने का संकेत नहीं मिल रहा था विक्रांत उस अधेड़ की तरफ ध्यान से देखने लगा वो अधेड़ भी विक्रांत को अजीब सी नजरों से घूर जा रहा था उसकी नजरों को देखते हुए विक्रांत का शक और ज्यादा गहरा हुआ जा रहा था अभी विक्रांत और वो अधेड़ एक दूसरे को ध्यान से देख ही रहे थे कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस आकर रुक गई बस रुकते ही हाइड्रोलिक प्रेशर के आवाज के साथ दरवाजा खुल गया यहाँ खड़े लोग एक एक करके बस में चढ़ने लगे विक्रांत अभी बड़े ध्यान से उस अधेड़ को देख रहा था अगर वो आदमी बस में चढ़ता है तो फिर विक्रांत भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ने के लिए तैयार था लेकिन बस का हाइड्रोलिक दरवाजा फिर से पिछड़ आवाज करता हुआ बंद हो चुका था लेकिन वो आदमी अभी भी विक्रांत को घूरता हुआ बस स्टॉप पर ही खड़ा रहा बस यहाँ से निकल गई और पूरा बस स्टॉप खाली हो चुका था लेकिन अभी भी वो शख्स विक्रांत को घूर जा रहा था विक्रांत भी गुस्से उस से भरी निगाहों से घूर रहा था उस शख्स की आंखों में देखकर ही विक्रांत पूरे विश्वास के साथ कह सकता था की इसी ने उन दोनों बहनों को छत से नीचे धक्का दिया है बस अब यहाँ से काफी दूर जा चुकी थी बस स्टॉप पर उस शख्स और विक्रांत के अलावा कोई और नहीं था विक्रांत बड़े ध्यान से उसे देख रहा था उन दोनों के बीच महज दस फीट की दूरी थी अभी विक्रांत तो उस शख्स को देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो आदमी बीस सड़क की तरफ दौड़ पड़ा